श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष श्री अक्षय कुमार सेन द्वारा रचित बंगला ग्रंथ रामकृष्ण पूथी में श्री कृष्ण कहते हैं एक दिन जब मैं काली मंदिर में स्वयं में डूबा हुआ बैठा था तो मेरी दृष्टि के समुख नाचती हुई एक मूर्ति आई मैंने उससे पूछा कि तू कौन है तो उसने कहा मैं भैरव हूं यहाँ आया हूँ फिर मैंने जब उससे पूछा कि तेरे आने का उद्देश्य क्या है तो उसने उत्तर दिया मैं तुम्हारा कार्य करूंगा जब गिरीश मेरे पास आया तो मैंने उसमें उसी भैरव को देखा लीला प्रसंग में भी गिरीश को भैरव के रूप में देखने का उल्लेख है श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिर में भाव समाधि में एक दिन उन्हें वैसा ही देखा था श्री गिरीश चंद्र घोष बंगाल में प्रमुख महाकवि नाट्यकार और अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध है परंतु रामकृष्ण संघ में वे अनन्य भक्ति तथा ठाकुर की अहेत की कृपा के अपूर्व दृष्टांत है श्री रामकृष्ण का आश्रय लेकर गिरीश का जीवन जैसे महिमा मंडित हुआ था वैसे ही गिरीश का अवलंबन करके श्री रामकृष्ण की लीला भी अपर रूप से मनमोहक हो उठी थी गिरीश का जीवन समझने के लिए जैसे श्री कृष्ण को समझे बिना काम नहीं चलता वैसे ही श्री कृष्ण की लीला समझने के लिए गिरीश को समझना अनिवार्य है अट्ठाईस फरवरी अठारह सौ चवालीस ईस्वी सोमवार को गिरीश का जन्म हुआ उनके पिता नीलकमल घोष कलकत्ता तेरह नंबर बोसपाड़ा लेन में निवास करते थे गिरीश के प्रपितामह रामलोचन घोष उस मकान को खरीदकर कलकत्ते में स्थायी रूप से बस गए थे इसी मकान में गिरीश का जन्म हुआ था नीलकमल घोष एक व्यापारी कार्यालय में हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे इस कार्य में उन्होंने विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था और फलस्वरूप वे साहब लोगों के विश्वास बन गए थे तत्कालीन जीवन स्तर की तुलना में उनके आय कम नहीं थी सांसारिक संपन्नता उदारता परोपकार तथा अन्य सद्गुणों के फलस्वरूप वे पड़ोसियों के श्रद्धा विश्वास के पात्र हुए थे गिरीश की भक्तिमती मां राईमी वैष्णो कुल में जन्मी थी उन्हें अन्य असंख्य सद्गुणों के साथ ही वंश परंपरा से धर्म भाव भी प्राप्त हुआ था देवी देवताओं की कथा सुनने तथा स्तौ पाठ करने में उनकी रुचि थी तथा वैष्णव भिक्षुकों के घर आने पर वे उन्हें दक्षिणा देकर भजन सुना करती थी गिरीश के मामा नवीन चंद्र भावुक विद्यानुरागी तथा अध्ययनशील थे तर्क करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी ताऊ राम नारायण अपने सरल व्यवहार तथा आमोद प्रियता के लिए मुहल्ले में सुपरिचित थे परंतु वे सुरापाई थे परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों के ये सभी गुण अवगुण गिरीश को उत्तराधिकार में मिले थे छोटी दादी का प्रभाव भी उन पर काफी पड़ा था दादी की वर्णन शैली इतनी सुंदर थी कि उनकी कही रामायण महाभारत तथा पुराणों की कहानियां गिरीश के सम्मुख जीवंत हो उठती थी एक बार इन वृद्धा ने उनके समक्ष श्री कृष्ण के वृंदावन त्याग में मथुरा जाने का चित्र इतनी मर्मस्पर्शी भाषा में खींचा था कि गोप गोपिकाओं के के के नीर प्रकृति के मौन दुख और यशोदा करंदन की उपेक्षा करके अक्रूर श्री कृष्ण को वृंदावन से लिवा ले गए यह सुनकर बालक ग्रीस दुखी मन से पूछ बैठा तो क्या श्रीकृष्ण फिर वापस लौटे दादी ने कहा नहीं पुनः प्रश्न हुआ फिर आए ही नहीं, नहीं। तीसरी बार भी वही प्रश्न करने पर वैसा ही उत्तर मिला तब बालक गिरीश दुखी होकर अन्य चला गया उस वेदना को दूर होने में तीन दिन लगे कोमल हृदय बालक तीन दिन तक कहानी सुनने नहीं आया गिरीश राईमी की आठवीं संतान थे अथ कहीं मां की नजर लगकर पुत्र का अमंगल न हो इसीलिए यह जननी पुत्र के प्रति स्नेह नहीं दिखाती थी परंतु माँ के प्रेम से गिरीश जितने वंचित थे उतना ही अधिक उन्हें पिता का प्रेम मिलता था इसके बाद में एक घटना के द्वारा को ज्ञात हो गया कि उन्हें की कल्याण कामना से ने यह त्याग अंगीकार किया है एक दिन बालक गिरीश का गाल तथा गला गलाझा हुआ था और वे बुखार में अचेत पड़े थे उस समय राईमी ने नील बाबू से व्याकुल होकर कहा जैसे भी हो इसे बचा लो अचानक ही उनमें स्नेह का अतिरिक्त देखकर जब नील कमल ने इसका कारण पूछा तो राई देव बोली मैं एक शांतान को खो चुकी हूँ मैं राक्षसी हूँ कहीं मेरी दृष्टि से इसका कोई अमंगल ना हो इसी कारण मैं इसे निकट नहीं आने देती थी मेरी उपेक्षा से इसने कितना कष्ट उठाया है सोच कर फटी जाती है इसके पूर्व गिरीश के बड़े भाई का बाईस वर्ष की अवस्था में निधन हो चुका था को का पूरा ने से ग्रस्त होकर पकड़ ली थी मां के दूध से वंचित गिरीश को बाध्य होकर एक बागदी महिला का स्तन पान करना पड़ा था इसके बाद माँ बहुत अधिक दिन तक जीवित भी नहीं रही गिरीश की दस वर्ष की आयु में ही उन्होंने यह लोक का त्याग किया ग्रीस की बाल्यकाल की शिक्षा दीक्षा स्वाभाविक गति से ही चल रही थी उसमें विशेष बात केवल यह थी कि पिता के लाली ग्रीस आयु वृद्धि के साथ साथ बड़े हठीले होते जा रहे थे जहां कहीं भी उन्हें बाधा मिलती उनका अशांत स्वभाव दुगने वेग से व्यक्त हो उठता हवा का भय दिखाने पर वे हवे को देखना चाहते थे पुत्र का यह स्वभाव जान लेने के पश्चात पिता यथा संभव उनके किसी कार्य में बाधा नहीं डालते थे एक बार गिरीश की ताई ने बगीचे का पहला खीरा गृह देवता श्रीधर को भोग लगाने के निमित्त चिन्हित करके घर छोड़ा था गिरीश की उसे खाने की इच्छा हुई पिता के घर लौटने के पूर्व ही उन्हें रोना पीटना शुरू कर दिया प्यास लगी है पानी पीने की प्यास नहीं बाजार का खीरा खाने की भी प्यास नहीं पिछवाड़े वाले बगीचे का खीरा खाने की प्यास लगी है पिता के आदेशा के आदेशानुसार खीरा तोड़कर गिरीश बालक जिसके लिए इतना रो रहा है श्रीधर क्या उसे तृप्त पूर्वक ग्रहण कर सकेंगे विद्यारंभ विधि विद्य हो जाने के पश्चात गिरीश पाठशाला को गए परंतु मनमोह बालक को स्नेही पिता एवं विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश कराते रहे इस कारण पुत्र की पढ़ाई अत्यंत धीमी गति से चलती रही तथापि सौभाग्यवश विद्यालय में पढ़ते समय ही गिरीश में साहित्य प्रेम झाग उठा था कवि ईश्वर चंद्र का नाम सुनने के बाद उन्होंने काव्य रचना की ओर मन लगाया तथा गुप्त कवि के संवाद प्रभाकर के भी ग्राहक हो गए नाट्याभ्यास पुराण कथा रामायण गान आदि के प्रति उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था घर में बैठकर वे कवि कंकर चंडी अन्नदा मंगल तथा पुराण आदि पढ़ा करते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वे उस समय हिंदू धर्म जीवन तथा धर्म भाव से क्रमशः सुपरिचित हो रहे थे परंतु तो ऐसा लगता है कि इससे उनकी कवि कल्पना को तुष्टि प्राप्त होने पर भी इनके आध्यात्मिक आह्वान पर अपना जीवन न्यौछावर करने को वे कदापि प्रस्तुत नहीं थे जब गिरीश चंद्र इस प्रकार अपने भावी जीवन के लिए प्रस्तुत हो रहे थे उस समय उन्हें चौदह वर्ष का छोड़कर पिता नीलकमल अचानक ही परलोक सिधार गए कैशोर और युवावस्था के सेतु पर खड़े गिरीश अब स्वाधीन हो गए पिता की दूरदृष्टि तथा बड़ी बहन कृष्णकिशोरी के प्रयासों के कारण धन संपत्ति तो बच गई और गिरीश को बचा पाना बहन की क्षमता से परे था भाई के मानसिक की मानसिक स्थिति देखकर बुद्धिमती कृष्ण किशोरी ने पिता के देहावसान के एक वर्ष बाद नवीन चंद्र सरकार की सुपुत्री प्रमोदनी के साथ उनका विवाह करा दिया। नवीन बाबू गिरीश के के पिता के मित्र थे, वे बुद्धिमान तथा अत्यंत सज्जन प्रकृति के व्यक्ति थे वे एडकिसन क्लिंटन कंपनी में बुक कीपर का काम करते थे बहन ने सोचा था कि उनकी सहायता से वह गिरीश को नियंत्रण मिला सकेगी पर इसका कुछ विशेष फल नहीं हुआ पिता के निधन के पश्चात गिरीश की पढ़ाई कुछ दिन तक तो बंद ही रही बाद में उनके पुनः आरंभ होने पर वे पूर्वत ही विद्यालय बदलने लगे अंत में अठारह सौ बासठ ईस्वी में पाइकपाड़ा के सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय से उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा दी किन्तु उसमें वे असफल रहे विद्यालय के साथ उनका नाता यहीं से टूट गया पर अभ्यास के अनुसार घर में ही साहित्य चर्चा चलती रही